श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गिरीश चंद्र घोष दिन होतन एक समान काल में जो लोक चरित्र का चित्रण करके महाकवि के रूप में प्रसिद्ध होने वाले थे उनका स्वयं का चरित्र उनका वैयक्तिक जीवन घात प्रतिघात के बीच पढ़कर बड़ा ही वैचित्रमय हो उठा था 1868 सो ईस्वी में वे अपनी मछली बहन कृष्ण कामिनी तथा उनके कुछ दिन बाद ही अपने छोटे भाई कनाई लाल को खो बैठे तेईस वर्ष की आयु में उनके एक पुत्र हुआ, पर उसने भी महीने बाद बाद ही विदा ली। इसके वर्ष उनके सबसे छोटे भाई चंद्र ने लोक का त्याग किया इस शोकाग्नि के बूझने के पहले ही उनकी एक और बहन की मृत्यु हो गई अंत में गिरीश की पत्नी ने एक वर्ष तक प्रसूति रोग के कष्ट भोगने के पश्चात शरीर त्याग किया गिरीश के अप्राण सेवा उन्हें बचा न सकी सामान्यतया दुख के समय लोग ईश्वर की शरण लिया करते हैं परंतु गिरीश बाबू स्वेच्छापूर्वक उस सहायता से वंचित हुए थे अब चर्चा काव्य रचना और सुरापान ही उनके दुख लाघों में सहायक थे गिरीश इन्हीं बातों में डूब गए विधुर गिरीश बाबू ने शीघ्र ही पुनः विवाह किया नवीन पत्नी के निरंतर प्रयासों से घर की शोभा पुनः लौट आई गिरीश बाबू भी कुछ संभले और थिएटर के कार्य में जी जान से लग गए रसास्वादन तथा आनंद वितरण के अतिरिक्त उनके इस कार्य में दूसरा भी कोई उद्देश्य जीवन को एक मधुर परिणति की ओर ले जाने लगा पुरुषार्थ या उद्यम तथा युक्ति तर्क पर प्रतिष्ठित अविश्वास इन दो सक्रिय तटो के बीच उन्होंने अपने जीवन प्रवाह को सीमित रखना चाह था परंतु घटनाक्रम से वह प्रवाह क्रमश अधिक विशाल तथा शक्तिशाली होता हुआ कैसे और कब असीम समुद्र में जा पड़ा वे स्वयं भी समझ नहीं सके गिरीश बाबू का मन उन दिनों बुद्धि और विश्वास के बीच तुम्हुल संघर्ष के फलस्वरूप अशांत था विपत्ति में पड़कर दूसरों के अनुकरण पर वे कभी कभी ईश्वर को पुकार बैठते थे परंतु विपत्ति दूर होने पर तुरंत ही कार्य कारण संबंध दिखाते हुए के के भागलपुर में थे तब एक दिन मित्रों के साथ घूमने गए वहां वे एक अंधेरी गुफा में घुस गए परंतु अब बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था साथ ही मित्रगण कहने लगे नास्तिक ग्रीस के संग रहने के कारण ही यह विपत्ति आपड़ी है अब विपद भंजन मन को पुकारना छोड़कर और दूसरा कोई उपाय नहीं है मित्रों के दबाव पर निरुपाय हो वे भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हुए था उसी समय उन्हें सामने रास्ता दिखाई पड़ा परंतु बाहर आते ही वे बोल उठे भाई आज मैंने संकट में पड़ ही उन्हें पुकारा है परंतु अब यदि कभी विश्वासपूर्वक उनका नाम ले सका तो लूंगा नहीं तो संकट ही क्यों मृत्यु के भय से भी न लूंगा गिरीश बाबू पहले तो साहित्य संसार में ऐतिहासिक नाटकों के साथ अवतीर्ण हुए थे परंतु धीरे धीरे वे समझ गए कि धर्म बंगाली दर्शकों को आकर्षित करके रंग मंच को सफल बनाना हो तो पौराणिक एवं धार्मिक नाटकों की रचना करना आवश्यक है संभवतः इसी विचार द्वारा प्रेरित हो वे देवी देवताओं तथा अवतारों के चरित्र चित्रण में लग गए अन्यथा पूर्वोक्त मनोवृत्ति से युक्त गिरीश बाबू का अचानक ही उनकी पूजा में आत्मसमर्पण करना बिल्कुल ही युक्त संगत नहीं लगता वस्तुतः जिस प्रकार अभिनेता अपनी नाटकीय भूमिका को जानबूझकर कर स्वीकारने पर भी उसमें आसक्त नहीं होते उसी प्रकार गिरीश अपनी लेखनी द्वारा देव चरित्रों का चित्रण करने पर भी सदा दृष्टा और साक्षी ही बने रहे उनका उद्देश्य था दर्शकों का मनोरंजन तथा प्रयोजन था नाम यश और को जीवकोपार्जन अब ऐसी बात नहीं है कि इस सब के साथ उनके बचपन के शुभ संस्कार मिश्रित न हो फिर वे केवल अर्थार्थी ही नहीं आर्थ भी थे शोकों के कितने ही बादल उन पर से हो गुजरे थे और इसी द्वितीय विवाह के छह महीने बाद ही ऐजय के फलस्वरूप उनके प्राण संकट में पड़ गए पर आग खड़ी हुई हुई, थी, तो उन्होंने सहसा देखा कि सामने एक अभूतपूर्व प्रकट जिनके मांग में सिंदूर था, जो लाल किनारे की साड़ी पहने थी और जिनके नेत्र स्नेहमय थे उन देवी ने उन्हें महाप्रसाद खाने को दिया तंद्रा दूर हो जाने पर भी गिरीश के मुख में उस महाप्रसाद का स्वाद बना हुआ था तत्पश्चात वे स्वस्थ हो उठे इस प्रकार अलौकिक ढंग से पुनर्जीवन पाने के पश्चात एक अन्य तथ्य की ओर उनका ध्यान गया उन्होंने पाया कि वे चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं यहां तक कि मित्रगण भी अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं उन्होंने देखा कि उद्यम के द्वारा सांसारिक अभ्युदय प्राप्त करने पर भी आज वे पग पग पर प्रताड़ित हो रहे हैं इसके अतिरिक्त हैजय की बीमारी दूर हो जाने पर भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिख पड़ा निरुपाय उन्होंने सर्व व्याध की हर तारकेश्वर महादेव की शरण ली केस और दाढ़ी रख ली नित्य गंगा स्नान शिव पूजन तथा हविष्यान भोजन करने लगे इन दोनों वे प्रतिवर्ष शिवरात्रि का व्रत करते तथा तारकनाथ के दर्शन को जाते कभी कभी वे कालीघाट जाते तथा वहां बलिवेदी के निकट आसन बिछा सारी रात जगदम्बा को पुकारते रहते कहते हैं कि इस सकाम भक्त की प्रार्थना माने आंशिक रूप से पूर्ण की थी उन दिनों ग्रीस औषधि के बिना ही केवल इच्छा शक्ति के बल पर रोग दूर कर सकते थे उस समय उनके मन में व्याकुलता भी जाग उठी थी इसीलिए उनके मुंह में मां मां की तेल लगी रहती वे तारकनाथ से भी प्रार्थना करते रहते मेरा संशय छिन्न कर दो यदि गुरु के उपदेश के बिना संशय दूर न होता हो तो तुम ही मेरे गुरु हो जाओ साहित्यिक जगत में गिरीश बाबू उन दिनों पौराणिक नाटकों की रचना में व्यस्त थे एक पर एक नाटकों में सफलता मिलती चली गई अठारह सौ अगस्त महीने में किसी शुभ दिन बंगीय रंगमंच पर उनके चैतन्य लीला नाट्य का अभिनय हुआ इस नाटक ने विकृत रुचि से युक्त नवीन बंगाल को प्राचीनता का अविस्मरणीय स्वाद प्रदान करते हुए उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करा दी क्या तब गिरीश भी भक्ति से ओतप्रोत थे उनकी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता चैतन्य लीला के रसास्वादन से होकर एक बाबा जी, जब अपना प्रेम तथा धन्यवाद व्यक्त करने गिरीश के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कवि और मदिरा की बोतल लेकर बैठे हुए हैं अपने आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ हो बाबा जी ने पूछा क्या आप दबा ले रहे हैं निंदा स्तृत्ति की ओर तनिक भी ध्यान न देने वाले कवि ने स्पष्ट बताया कि बोतल में औषधि नहीं मजरा है चैतन्य लीला के साथ ऐसे आचरण का सामंजस्य न देखकर बाबा जी ने तत्काल विदा ली बाबा जी तो चले गए पर इसे चैतन्य लीला ने गिरीश के निकट बिना बुलाए ही ला उपस्थित किया श्री रामकृष्ण को चैतन्य लीला के अभिनय की ख्याति सुनकर एक दिन अर्थात इक्कीस सितम्बर अठारह ईस्वी ठाकुर भक्तों के साथ थिएटर में आए खबर मिलने पर जब गिरीश बाबू उनका स्वागत करने आगे बढ़े तो पहले ठाकुर ने ही उनके उनको प्रणाम किया बदले में उनके नमस्कार कहने पर ठाकुर ने पुनः नमस्कार किया ऐसा कई बार हो जाने पर गिरिश ने पाया कि सर्वदा ठाकुर की ओर से एक नमस्कार अधिक ही रह जाता है परवर्ती काल में गिरीश बाबू ने कहा था राम अवतार में धनुष बाण के द्वारा जगत का जय हुआ था कृष्ण अवतार में वंशी की ध्वनि से जय किया गया और अब श्री राम कृष्ण अवतार में प्रणाम अस्त्र किया और ठाकुर को ले कर बैठाया तथा उनके लिए एक पंखा झलने वाले को नियुक्त करके तबियत खराब होने के कारण वे घर को चले गए परंतु यह प्रथम नहीं तृतीय दर्शन था प्रथम दर्शन भोजपाड़ा निवासी दीनानाथ बोस के मकान में संभवतः 1870 ईस्वी में हुआ था गिरीश बासु गिश ने ऐजे से अलौकिक ढंग से छुटकारा पा जाने के बाद धर्म में मन लगाया था परंतु तब भी मन में यथार्थ श्रद्धा को स्थान नहीं मिल सका था मिरर के पढ़कर उनके मन में आया ब्राह्म समाजियों ने एक न जाने कैसा परमहंस खड़ा किया है परमहंस देव मुहल्ले में ही आए हुए थे अतः वे गए। देखा तो महाराज उपदेश दे रहे हैं, और केशव बाबू आदि आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं संध्या हो जाने के बाद एक व्यक्ति ने जब परमहंस देव के सम्मुख मोमबत्ती जला रखी उन्होंने पूछा संध्या हो गई क्या सुनकर गिरीश ने सोचा ढूंढ तो देखो संध्या हो गई है सामने ही मोमबत्ती जल रही है तो भी क्या इन्हें समझता नहीं कि संध्या हो गई है अतः वहा देर ठहरना व्यस्त समझकर वे घर लौट आए